शांति शांति ओम वेद विज्ञान के इस प्रकरण में हम ऋग्वेद के दसवें मंडल की अंतिम सूक्त की चर्चा कर रहे हैं इसका ऋषि संवन है और इसका देवता संज्ञान है तो वो संज्ञान कैसे उत्पन्न होता है वो इन मंत्रों में बताया गया है हम दूसरे मंत्र की चर्चा कर रहे थे संगक्ष संवद्वम संवो मनांस जानताम देवा यथा पूर्वे संजानाना उपास हमने पिछले चर्चा में इस बात को देखा था कि जो समझ है उसकी उपासना चाहिए उपासना के बारे में पहले भी हमने विचार किया है उपासना वो परिस्थिति है जिसके बिना हम चल नहीं सकते जो हमारी लिए बहुत अनिवार्य है जरूरी है हम उससे दूर नहीं हो सकते जब ऊपर कहते हैं समीप और आसन कहते हैं डिमांड रहने को निकटता वो निकटता कैसी जिस निकटता के बिना कोई व्यक्ति रहना नहीं चाहता जो अत्यंत अपेक्षित समझता है वो निकटता तो समझ की भी निकटता की आवश्यकता है क्योंकि धार्मिक व्यक्ति सुखी होता है तो वो धर्म तो समझ से पैदा होता है हमने इसको एक और स्थान पर भी इसको देख सकते हैं विवाह के प्रकरण में जो सप्तपदी का प्रकरण है वहां कहा गया है कि मेरा पहला प्रयत्न साधनों के लिए होगा दूसरा प्रयत्न स्वास्थ्य के लिए होगा तीसरा प्रयत्न संपत्ति के लिए होगा और जो चौथा प्रयत्न है ये संपत्ति आने के बाद अपने आप सुख मिलता है तो उस प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ जहाँ पहला प्रयत्न जीवन के आधार भूत सामग्री की है चर्चा और उसके बाद उसके स्वस्थ होने की चर्चा उसके बाद उन साधनों को बढ़ाने की उत्पन्न करने की चर्चा तो ये सब किस लिए तो वहाँ चौथा मंत्र है मायो भवाय चतुष्पदी भव माया कहते हैं सुख को वो कहते हैं कि यह सब साधन तो हो गए जीवन मिल गया उत्तम स्वास्थ्य भी मिल गया संपत्ति और ज्ञान भी मिल गया लेकिन सुख के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा वो जो हमारा कदम है चौथा वो सुख प्राप्ति के लिए है तो हमें चिंता करनी पड़ेगी कि किन किन बातों को करने से सुनने से समझने से हमको सुख मिलता है इसलिए वहाँ एक कदम के रूप में एक स्तर के रूप में एक प्रयत्न के अवसर के रूप में मायो भवाय चतुष्पदी पद भव ऐसा कहा है तो ये जो हमारा सुख का जो उपाय है ये अनायास नहीं प्राप्त होता क्योंकि इसको प्राप्त करने वाले देव हुए हैं इसलिए कहा देवा भागम यथा पूर्वी जिनके पास देवत्व तो नहीं था मनुष्यत्व तो था यासुरत्व तो था उन्होंने उस सुख को कभी प्राप्त नहीं किया उसे वो नहीं कर पाए जिनके अंदर देवत्व तो आया वो ही उस सुख को प्राप्त कर सकते और देवत्व तो लाना पड़ता है प्रयत्न पूर्वक सिखाना पड़ता है तब उनके अंदर कोई देवत्व तो, कोई योग्यता आती है इसलिए जो धर्म है वो अपने आप स्वाभाविक रूप से आ जाए ऐसा कठिन है इसलिए हमें धर्म की शिक्षा देनी पड़ती है धर्माचरण करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है ऋषि दयानंद लिखते हैं कि धार्मिक जो हमारा आचरण है उसके लिए जो कारण है सबसे पहले तो धर्मात्मा लोग, धर्मात्मा लोग हमको ऐसा उपदेश करें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको बताएं। तो इसको बताने से हमारे अंदर करने की बातों के लिए प्रवृत्ति और जो नहीं करने की बात है उनसे दूर होने की निवृत्त होने की स्थिति ये बनती है इसलिए ये अर्जित है उपार्जित है वो किसी के द्वारा सिखाया गया है बताया गया है तो पहली चीज है धर्मात्मा लोगों के द्वारा उपदेश लिया लेना हमारे घर में हम अतिथि को क्यों चाहते हैं हम जो कुछ करते हैं उसमें हमारा ध्यान बहुत नहीं हो पाता हम जो परिवार के लिए समाज के लिए कर रहे हैं उसको बस कर रहे हैं उसको अपने घर में हम कैसे अच्छी तरह से प्रस्तुत करें इसका हमारे पास न अवकाश होता न सबके पास योग्यता होती इसलिए जो विद्वान लोग हैं संयासी लोग हैं धर्मात्मा लोग हैं उपदेशक लोग हैं उन्हें अपने घर में बुलाया जाता है तो ऐसे लोग हमारे घर में आकर हमारे घर के सदस्यों के लिए जो आशीर्वाद जो उपदेश जो मार्गदर्शन देते हैं वो मार्गदर्शन मनुष्य को धार्मिक बनाता है इसके साथ वो आगे लिखते हैं कि ऐसा करने के लिए अपने अंदर भी योग्यता की आवश्यकता है वो योग्यता क्या है कि हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए और हमारे अंदर उसको जानने की इच्छा भी होनी चाहिए यदि आत्मा पर अच्छे संस्कार कम हैं अच्छे संस्कार दबे हुए हैं तो हमें धार्मिक काम करने में हमारी कोई रुचि नहीं होती धार्मिक काम करने में मुझे अच्छा नहीं लगता धर्म में मेरी रुचि होना इस बात का प्रमाण है कि मेरी आत्मा कलुषित नहीं है पाप से युक्त नहीं है किसी का आहित करने के लिए अभ्यस्त नहीं है उसकी इच्छा नहीं है ऐसा करने की तो इसलिए जिनका आत्मा पवित्र है वो लोग धार्मिक होते हैं और जिनका आत्मा जिज्ञासु स्वभाव का है वो लोग धार्मिक होते हैं अर्थात तो उनके मन में कुछ अच्छा जानने की कुछ अच्छा करने की इच्छा सदा बनी रहती है वो अच्छा जो करने की जानने की इच्छा है उसके कारण से वो व्यक्ति धार्मिक होता भी है और लोगों को धार्मिक बनाता भी है तो धर्मात्माओं का उपदेश हमारे लिए तब काम में आता है जब हमारे अंदर आत्मा की पवित्रता हो और हमारी बुद्धि में हमारे मस्तिष्क में जानने की इच्छा भी हो इसको जब हम जान लेते हैं तो इसमें आनंद भी आता है और उस आनंद को पाने के लिए हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है वेदादि जो शास्त्र हैं ऋषि प्रणीत जो आर्स ग्रंथ हैं वो हमें इसकी शिक्षा देते हैं अर्थात तो यदि हम शास्त्र न पढ़ें तो हम धार्मिक नहीं हो पाएंगे या धार्मिक होने में हमें कठिनाई होगी या हम अंधविश्वासी रूढ़िवादी बन जाएंगे शास्त्र पढ़ेंगे तो धार्मिक भी रहेंगे और विद्वान भी होंगे इसलिए ऋषि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हम जिसको बनाना चाहते हैं धार्मिक उसको धर्मात्माओं का उपदेश प्राप्त होना चाहिए उसकी आत्मा में पवित्रता होनी चाहिए उसके अंदर जिज्ञासा का भाव होना चाहिए और अगली बात है वेदादि शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से उसके विचारों की स्पष्टता बनती है मनु महाराज ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है यथा यथा ही पुरुष शास्त्रती तथा तथा विजाति विज्ञानम चा से इसका शब्द है कि जब व्यक्ति किसी शास्त्र को किसी ग्रंथ को पढ़ता है तो जैसे जैसे आगे आगे पढ़ता है तो उसको समझ में भी आता है हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए लेकिन जब उसे वो आवृत्ति करता है अनेक बार पढ़ता है अनेक बार उसके बारे में सुनता है तो उसकी बात समझ में भी आती है यथा यथा ये, ये, ये पुरुष शास्त्रम सम अधिगछति मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र का पठन करता है वैसे वैसे शास्त्र उसकी समझ में भी आ जाता है और जैसे जैसे शास्त्र समझ में आता है तो कहता है यथा यथा ही पुरुषः शास्त्र समधिगच्छति, तथा तथा विजानाती उसका ज्ञान बढ़ जाता है वो बात की गहराई को अच्छी तरह से समझता है करने न करने का उसे बोध हो जाता है क्या करनी है क्या करनी है क्या धर्म है क्या अधर्म है क्या उचित है क्या अनुचित है इस सब का ज्ञान उसको इन शास्त्रों के अध्ययन से पता लगता है तो वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से धर्म का बोध होना ये साधन है तो उन्होंने कहा यथा यथा ही पुरुष शास्त्र समधिगछती तथा तथा विजानाती जैसे जैसे मनुष्य शास्त्र को पढ़ता है उसको जानता है उसकी समझ बढ़ती है और उसमें उसकी रुचि होने लगती है वो उसको समझने लगता है तो इसलिए बिना समझे कोई शास्त्र हमको रुचि कर नहीं लगता कोई बात यदि हमारी समझ में नहीं आती तो हमें स्वीकार्य नहीं होती इसलिए मनुष्य को समझ करके काम करने के लिए कहा गया काम आदमी बिना समझे भी कर सकता है करता भी है लेकिन यदि समझ कर करता है तो ज्यादा अच्छा होता है इसलिए यहां कहा विज्ञानम चास्य रोज यदि इसको दूसरे शब्दों में कहें उपनिषद में एक जगह कहा है यदि वो विद्य या करोती श्रद्धया उपनिषदा तदे वह वीरवत तरम मनुष्य जब करने निकलता है चाहे वो उपासना करे चाहे व्यापार करे चाहे कोई व्यवसाय करे या खेती करे वो जब कोई काम करने निकलता है तो करने की जो प्रारंभिक आवश्यकता अनिवार्यता है वो कहते हैं शास्त्रकार विद्याया करोति, श्रद्धाया करोति, उपनिषदा करोति। अर्थात उसके पास करने के लिए पर्याप्त ज्ञान पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए यदि वह विद्यया करो एक आदमी बिना पढ़े बिना समझे भी करता है लेकिन जो आदमी पढ़ और समझ कर करता है उसका काम कम पढ़े लिखे से या कम समझदार व्यक्ति से अच्छा होता है यदि वो विद्या करोती श्रद्धया जब वो श्रद्धा से करता है तो उस कार्य में पूर्णता आती है उस काम को वो लगन से करता है और उपनिषदा वो संपूर्णता से करता है उसके अंदर जो बारीकियां हैं उनको समझ कर करके करता है उनको जान करके करता है तो इसलिए शास्त्रकार कहता है कि जो मनुष्य ये चाहता है कि वो धार्मिक बने तो उसे देव बनना हो उसे देव बनने के लिए उसे ज्ञान को बढ़ाना होगा इसलिए इसी बात को जैसा कि मनु ने कहा था वैसा ही उपनिषदकार ने कहा मनु ने कहा यथा यथा ही पुरुष शास्त्रती तथा तथा विजानाती विज्ञानम चाच से तो उसमें जब व्यक्ति शास्त्र को पढ़ता है तो उसको जानता है जानने लगता है जब वो भली प्रकार जान लेता है उसको वो रुचिकर लगता है और जो बात अच्छी लगती है रुचिकर लगती है मनुष्य उसको क्रियान्वित करता है अपने व्यवहार में लाता है तो इसलिए शास्त्र जो है मनुष्य को धार्मिक बनाने के लिए बहुत उपयोगी साधन है साधन हमारे के निर्माण के लिए शास्त्र की आवश्यकता है वो जो शास्त्र है वो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करता है हमको अच्छा रास्ता बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए इसका निर्णय हमको उससे होता है तो यहाँ कहा यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रम समधिगच्छति। तथा तथा विजानाती विज्ञानम चाच से रोचते मनुष्य को जब समझ में आता है तो उसकी रुचि होती है रुचि होती है तो करने के प्रति उसका उत्साह बढ़ता है और वो करने में सफल हो जाता है करके उसको जो प्राप्त करना चाहिए जो उपलब्ध होना चाहिए उसकी उपलब्धि हो जाती है इसलिए यहाँ ऋषि दयानंद ने लिखा कि मनुष्यों को धार्मिक होने के लिए इसलिए धर्मात्माओं का उपदेश सुनना चाहिए इसलिए धर्म के स्थानों पर धार्मिक प्रवचनों की आयोजना की जाती है आश्रमों में मठों में विद्यालयों में धर्म स्थानों में धर्मात्मा लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की चर्चाएं करने की परंपरा है तो धर्म के लिए पहली चीज है धर्मात्मा लोगों का अनुभव धर्मात्मा लोगों का उपदेश उस उपदेश को पा करके मनुष्य उसके अंदर की जो शंकाएं हैं उनका निराकरण हो जाता है उसके अंदर जो संदेह पैदा हुए थे उनकी निवृत्ति हो जाती है। और वो उस काम को करने के लिए बद्ध परिकर हो जाता है बद्ध कटिबद्ध हो जाता है तो इसलिए धर्मात्मा बनने के लिए हमें उपदेशों का सुनना उनको समझना उनको पढ़ना अनिवार्य है आवश्यक है इसलिए धर्मात्माओं का उपदेश पहली है फिर दो बातें मेरे से जुड़ी हुई हैं और वो दो बातें मेरे से जुड़ी हुई हैं मेरे अंदर से मेरे अंतरतम से कि मेरी आत्मा में तो पवित्रता होनी चाहिए और मेरी बुद्धि में जिज्ञासा का भाव होना चाहिए तो मनुष्य को कुछ प्राप्ति होती ही तब है जब वो इच्छा लेकर के किसी गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे उपदेश के द्वारा वो चीज देता है इसलिए कहा कि मनुष्य के मन में पवित्रता भी होनी चाहिए और जिज्ञासा भी होनी चाहिए तो यह जिज्ञासा के साथ साथ उसके अंदर एक सामर्थ्य जो शास्त्रों को पढ़ने का होना चाहिए तो धर्मात्माओं का उपदेश आत्मा की पवित्रता बुद्धि में जिज्ञासा और वेदादि के पठन से मनुष्य धार्मिक बनता है ओ शांतिरा प शांतिषधय शांति वनस्पतः शांतिर्विश्ववा शांतिर्ब्रह शांति सर्व शांति शांतिरव शांति श्या शांति चार